श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल माम भगवत्द शोकशंकरण भाष्य कृत वंदे भगवदन पुनः ईश्वर गुररात् मूर्ति विभागिने रोमव्यािर्त ज के ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र अध्याय चतुर्थ पाद में दूसरा अधिकरण परामर्श अधिकरण में सिद्धांत भाष्य चल रहा था चार आश्रम व्यवस्था अनुष्ठेय है कि नहीं है इसी विषय पर चर्चा है पूर्ववादी ने कहा केवल गृहस्थाश्रम के लिए ही श्रुति प्राप्त होती है इसलिए गृहस्थाश्रम ही अनुष्ठेय है बाकी आश्रमों का परामर्श मात्र हुआ कर्म का विधान सारे गृहस्थाश्रम के आश्रय में है इसलिए गृहस्थाश्रम को ही अनुष्ठेय मानना चाहिए कहा था और त्रयोधर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य परामर्श है पूर्व में कोई श्रुति वाक्य न मिलने पर केवल परामर्श का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए अनुष्ठेय नहीं है ये प्राप्त होने पर सिद्धांती ने बाधरायण आचार्य के मुखार से यह कहा अनुष्ठेयम् बादरायण साम्य श्रुति है अन्य आश्रम भी अनुष्ठेय है ऐसे बादरायण आचार्य मानते हैं क्योंकि साम्य श्रुति है जिस प्रकार से गृहस्थाश्रम के लिए श्रुति वाक्य है ठीक उसी प्रकार संन्यासादि आश्रम के लिए भी श्रुतिवाक्य समान है एक ही शुतिवाक्य लेकर के ये विचार किया गया है इसलिए तस्मात परामर्शी अनुष्ठेयम् आश्रमांतरम् ऐसा भाष्य में कहा था तो इसलिए परामर्श होने पर भी यद्यपि यह परामर्श वाक्य है त्रयोधर्मस्कंधा इत्यादि तो भी उसको अनुष्ठेय माना जा सकता है वाक्य की एकता को देकर के और एक वाक्य में दो अर्थ विभिन्न अर्थ नहीं लिया जाता है ये परंपरा नहीं है ये प्रामाणिक नहीं है तो वाक्य तात्पर्य एक होना चाहिए इसलिए यहां तीनों आश्रमों का विधान है ये सूत्र में कहा था अब इस सूत्र में विधि नहीं मानते हुए भी हमारा वक्तव्य यानी हमारा सिद्धांत प्रतिपादित होता है यह दिखलाया है अब आगे सूत्र स्पष्ट कह रहे हैं कि इसको विधि भी माना जा सकता है अन्यत्र विधि नहीं है तो भी इसको विधि मान करके तीनों आश्रमों के साथ चार आश्रमों का विधान मानेंगे अब चतुर्थ आश्रम के लिए भी कुछ शास्त्रार्थ करेंगे तो वो भी इसमें विहित है यह निश्चय करेंगे टीका हमें देखिए परामर्शम उपेत्य अनुष्ठेय मुक्तम इदान विधि रेवा अयम इी सूत्र के लिए टीका है परामर्शम उपेत्या परामर्श को मान करके या परामर्श है इतना मान करके अनुष्ठेय पूर्व सूत्र में कहा था इदानीम विधिवा आयमिति अब कहते हैं कि यह वास्तव में विधि ही है विधि इसको सिद्ध किया जा सकता है अब उन्हीं के प्रक्रिया से मीमांसकों की प्रक्रिया से ही इसको विधि सिद्ध करेंगे मीमांसक जिस प्रकार से मानते हैं उसी प्रकार से इसको विधि सिद्ध किया जा सकता है ऐसा कहेंगे सूत्र है विधिर्वाधारणवत विधिर्वा अयम आश्रमांतर न परामर्श मात्र ये विधिर्वा का अर्थ है नहीं तो ऐसा ही माना जा सकता है ये साक्षात विधि ही है आश्रमांतुर विधि ही है ऐसा माना जा सकता है जैसे धारण जो हविष्य धारण का उदाहरण दिया था श्रो में जो भविष्य धारण करते हैं उसके संबंध में उदाहरण है उसी प्रकार यहां हो सकता है विधिर्वा धारणवत भाष्य देखिए विधिर् अयम आश्रमांतर न परामर्श मात्रम ये त्रयो धर्मस्कंधा ये जो वाक्य है छांदों के उपनिषद के द्वितीयाध्याय के तेईसवां कंड ये वाक्य है उस वाक्य को लेकर के हम विचार कर रहे हैं तो यह जो वाक्य है यह आश्रमांतर का विधान ही है विधान का अर्थ होगा वास्तव में प्रामाणिक हो गया ऐसा अब इसमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं इसको विधान माना जा सकता परामर्श मात्र परामर्श मात्र नहीं यह विधान है तो ऐसा कैसा होगा तो इसके लिए कहते हैं आगे टीका देखिए स्मृति आचारियों आश्रमच्टयन निविष्टोयोगा मूलकल्पनाया विधिुक्तवाक्यकना लघीय त्रय इदिषु आश्रम विधिकनि भाव इस वाक्य का ये भाव है टीका में कहा कि स्मृति आचार आश्रमचयनो स्मृति और आचार में चारों आश्रम देखा गया है यानी प्रसिद्ध है लोग में हमारे संस्कार में यह प्रसिद्ध है कि चार आश्रम का आचरण होता है एक एक आश्रम करके आश्रम चार का आचरण होता है और स्मृतियों में स्पष्ट कहा जैसे मन स्मृति आदि अनेक स्मृतियों में है चार आश्रम का विधान है तो स्मृति आचार्योर आश्रम चतुष्टय निविष्टो हो भ्रांतित्व अयोगात ये भ्रांति नहीं हो सकते स्मृति और आचार भ्रांति है ऐसा कैसे कह सकते विभ्रम हो गया ये गलत प्रथा चल पड़ी है इत्यादि नहीं कहा जा सकता तो भ्रांतित्व तो ना होने से मूल कल्पनाया विधि वाक्य कल्पना, कल्पना लगी कि मूल कल्पना करने के संबंध में विधियुक्त एक वाक्य की कल्पना करके फिर उसको परामर्श मानने से अच्छा है उससे लघी यह मनो उससे लघुतर कि साक्षात आश्रम विधि कल्पना साक्षात ही इस वाक्य को आश्रम विधि मानना यह लघियान कल्पना क्योंकि यदि आपको परामर्श मानना है तो पहले यहां कहीं कहीं भी इसका विधि मानना पड़ेगा विधि माने बिना परामर्श नहीं होता तो परामर्श की कल्पना के लिए विधि की कल्पना ऐसे दो दो कल्पना करनी पड़ेगी तो इससे अच्छा है कि इसी वाक्य को साक्षात् विधि मान लिया जाए क्योंकि एक और कल्पना कम हो जाएगी तो त्रय धर्मस्क इत्यादि को विधि मान लें। अल्प फलत्व आश्रम त्रय निंदया ब्रह्म सुदेर सुधेर एक वाक्य तो निश्चया था आश्रम विधि कल्पन अयुक्त तो एक देशी शंका करता है पूर्व की एक देशी है पूर्व की, की ओर से कहता है अल्पफलत्व आश्रम त्रय निंदा ये तो तीन आश्रम है जो तीन आश्रमों को अल्पफल रूप से निंदा किया यही तो वाक्य में है रत्नोदान अध्ययन इत्यादि कहने के बाद ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में ब्रह्म संस्थ ही अमृतत्व को प्राप्त करता है बाकी अमृतत्व को प्राप्त नहीं करता यही निंदा का लक्ष्य है तो अल्प निंदा करके ब्रह्म संस्थदा की स्तुदी की और एक नियम शास्त्र में प्रसिद्ध प्रसिद्ध है यस्तुयते स्तुय ऐसा जिसकी भी स्तुति की जाती है उसका विधान होता है विधान के लिए स्तुति की जाती है तो कहीं कोई स्तुति वाक्य आया उसका अर्थ होता है उसका आचरण करना है वो ग्रहण करने योग्य है यही तो होता है वक्ता क्यों कोई वाक्य की स्तुति करता है या कोई विषय की स्तुति क्यों करता है तो इसलिए करता है कि वह आप उसका ग्रहण करें और उसका आचरण करें इसलिए जहां स्तुति ये युति तत्र तत्र विधि ऐसा व्याप्ति हो जाती है स्तुति विधि के बिना नहीं होती तो यहां अब ब्रह्म संस्थदा की स्तुति हो गई अब स्तुति से क्या हो गया ब्रह्म संस्था स्तुते है एक वाक्य तो निश्चया तो एक वाक्यत्व तो निश्चय हो गया ये पूरे प्रसंग मिलाकर के एक वाक्य हो गया पहले भाष्यकार ने कहा समिव्यवहार हो गया कि पूर्व में तीन आश्रमों को कहा और आगे जाके ब्रह्म संस्था को कहा ब्रह्म संस्था की स्तुति की तो वो अनु होता है और इसको तेना इसको भंग करके आश्रम विधिकल्पन अयुक्तम इस स्तुति वाक्य के नियम से ब्रह्म संस्था की स्तुति है ये मालूम पड़ता है लेकिन उस स्थान में ऐसा न मान करके आप आश्रम की आश्रम की विधि मान रहे उसको भंग करके अत्र आश्रम में कल्पन, विधिकल्पना विधिकल्पना करना अयुक्त है विधि कल्पना नहीं है यहां तो स्तुति के द्वारा है करने पर ब्रह्म संस्था का क्या है आगे अर्थ करेंगे ये पूर्व पक्ष के मन में क्या बैठा है कि पहले भी हमने कहा यह ब्रह्म कोई भी आश्रम में हो सकता इस भाव से यह भाषा चल रहा कि ब्रह्म अलग नहीं है ब्रह्म संस्थादा गृहस्थ कोई भी आश्रम में हो सकता है उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए अब यह वाक्य क्या सूचित करता है वाक्य के वाक्य का संकेत यह है कि आप कोई भी आश्रम में रहते हुए ब्रह्म संस्था को प्राप्त करने के प्रयास करें केवल आश्रम धर्म का आचरण ना करें ब्रह्म संस्था के लिए प्रयत्न करें यह स्तुति अर्थ होता उसको उल्लंघन करके आप यहां चार आश्रम का विधान मान रहे ये ठीक नहीं ऐसा एक देशी ने कहा ननु इत्यादि से शंका की ननु विधित्व अभ्युपक में एक वाक्यदा प्रतीत रूपरुद्धेदा भाष्य में कहा विधित्व स्वीकार करने पर एक वाक्यदा की जो प्रतीति है उसका उपरोध होगा ये जो पूर्व वाक्य त्रय धर्मस्क और बाद में जो ब्रह्म अमृतत्वी इन सब को मिलाकर के एक प्रदि, वाक्यदा एक तात्पर्य निकलता है अब एक वाक्यदा के प्रतिरोध हो जाएगा वो अवरुद्ध हो जाएगा क्योंकि प्रदीय दे एक वाक्यदा यहां पूर्व वाक्य में और उत्तर वाक्य में एक वाक्यता की प्रदीदी होती है एक वाक्यता एक वाक्यता क्यों कहते आप देखेंगे तो आपको आरंभ से लेकर के तक एक वाक्य दिखाई देगा वाक्य को एक जाएगा। जैसा वाक्य लिखते एक होता है एक विराम से लेकर के दूसरा विराम तक एक वाक्य माना जाता है वाक्य होते हैं अनेक पदों का और पद उसमें क्या होता है ये कर्ता कर्म क्रिया इस प्रकार के तीन पद होते हैं। तीन पद को वाक्य करते हैं अथवा पतंजलि महर्षि के अनुसार महाभाष्य के अनुसार एक तिंग वाक्य कहीं एक क्रियापद आ गया तो ही वाक्य हो जाता वो तो बाकी उसमें अपने आप जुड़ जाता जैसा बोला कि जाता है केवल क्रियापद बोला लेकिन जाता है तो कोई जाने वाला होगा और कहीं तो जाएगा दो तो अपने आप आ जाता इसीलिए तिंग वाक्यम तिंग मन क्रियापद है तिंग प्रत्याहार को लेके बोला तो एक तिंग कहीं रहे तो वाक्य हो जाता तीन तीन होना आवश्यक नहीं है अब किसी को हम बुलाते हैं आओ केवल पद का प्रयोग किया आओ बोला तो वो आओ सुनने से वो मालूम होता है कि किसी व्यक्ति को कह रहा है वहां तुम करता होता है तुम या तुम करता होता है और यहां आओ ये अर्थ होता है जब सामने को बुला रहा है तो अपने तरफ बुला रहा है तो ये हो ही जाता है आ जाता है इसीलिए कहीं एक तिंगंत मिल गया तो उससे वाक्य रचना हो सकती है ऐसा कहा तो उस दृष्टि से आपको वाक्य लगता व्याकरण की दृष्टि किंतु माप सको यहां इतने मात्र से एक तिंग तो मात्र वाक्य नहीं है ना उनका तो यहां ऐसा है वाक्य मन समिवार होना चाहिए कि पूर्व में कुछ कहा और उत्तर में कुछ कहा और पूर्व में कहने के साथ उत्तर का कुछ संबंध लग गया और दोनों दो आशय के संयुक्त होने पर भी एक अर्थ निकलता हो उसी को एक वाक्य दूर प्रकरण को लेके होता है यहाँ तो एक वाक्य में दो आशय अभी जैसा यहाँ जो वाक्य है ये छांदो के उपनिषद का द्वितीय अध्याय तेईस खंड में जो प्रथम वाक्य है त्रयोधर्म स्कंधा तो इस वाक्य में पूर्व भाग और उत्तर भाग दो है तो पूर्व भाग में ये बात कर रहे हैं तो ये दोनों मिला के एक वाक्य तो पुण्यलोक फलाश्रया त्रयो धर्म पहले कहा त्रयो धर्मस्क यो अध्ययन दान यदि प्रथमा तब एवं द्वितीय ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी त्रिदीय ऐसा कहा और अत्यंतम आत्मना आचार्य कुले अवसादयन इतना उनका विशेषण दिया था तो ये कहने के बाद इतना कह करके छोड़ दिया उसके बाद कहा ब्रह्म संस्थ वाक्य वहीं जाके समाप्त होता है तो ये त्रयो धर्म स्कंध से आरंभ किया और ब्रह्म संस्थ में समाप्त हुआ इसके बाद में अनेक बातें कही गई तो पुण्य लोग फलायो धर्मस्क पहले का ये ये थे पुण्य लोग पुण्य लोग होते हैं ऐसा कहा पुण्य लोग को प्राप्त करते हैं कि पुण्य पुण्य फल वाले होते हैं ऐसा वाक्य वहां कहा था अब उसके बाद में अंत में जाकर के वहां ये दे पुण्य लोग भवंती ऐसा वाक्य आया और उसके बाद उसी वाक्य में ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में वाक्य बदला नहीं है वो ये खंडिका में सारे कुछ आ गया ये उस खंड में पहले खंडिका है अब ये जो बता रहे हैं का पुण्यलोक फलाश्रयात्रो ये बोलने के बाद में ब्रह्म संस्था तो अमृतत्व फलाई थी ब्रह्म संस्था क्या है अमृतत्व फल है तो पहले जो आश्रम धर्मों का पालन करेंगे उनको पुण्य अवश्य मिलेगा तो पुण्य से वंचित नहीं होगा पुण्य अवश्य मिलेगा किंतु ब्रह्म संस्था नहीं मिलेगी अब ब्रह्म संस्थद कर पाएंगे वे जो आश्रम पहले कहेगे वे यदि ब्रह्म कर पाएंगे तब तो अमृतत्व फला तब तो अमृतत्व फल को प्राप्त करेंगे ऐसा है इस प्रकार के वाक्य है अब यहां आप जो है चार आश्रम का विधान ऐसा कैसे मान रहे बात कुछ और कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि ये जो तीन है ये पुण्य लोग भाज होते हैं और ब्रह्म संस्थता जिनकी होती है वो अमृतत्व को प्राप्त करते बात तो कुछ और कह रही ना आप बोल रहे हैं कि चार आश्रम का विधान है ये पूर्व पूछ रहा ऐसा कैसे होगा क्योंकि ऐसा यदि अर्थ निकालेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा कुछ कह रहा है श्रुति कुछ कहना चाहती है और आप अपने मर्जी से अपने इष्ट उद्देश्य से आप अलग फल निकालते हैं अलग अर्थ निकालते हैं ये ठीक नहीं है इसलिए ये ठीक नहीं है एक वाक्यता भंग हो जाएगा यह कहा तो ये वाक्यता भंग होना दोष माना जाता सत्य में तो सिद्धांत कहते हैं ठीक है आपके कहना भी ठीक है किंतु अब इस पर विचार करें ये होता क्या है फिर सतीम भी तू एकक्यता प्रतीतिम परित्यज्य विधेरव अभ्युपगंतव्यों अपूर्व यद्यपि यह यहाँ एक वाक्यदा की प्रतीति है आपने जैसा कहा अवश्य हम ऐसा मान लेंगे एक वाक्यदा की प्रतीति है या, तो सदीम अभी तू तो एक वाक्यदा प्रतीति एक वाक्यदा प्रतीति होने पर भी तम परित्यज्या उसको परित्याग करके तम प्रतीतिम परित्यज्या उस एक वाक्यदा प्रतीति को अभी परित्याग करना पड़ेगा अब ये जो है एक वाक्यदा प्रदीदी को कैसे परित्याग करेंगे तो दोष होगा बोलते हैं अब उसका दोष का निवारण के लिए आगे उदाहरण देंगे वो दोष तो है आपत्ति तो है लेकिन अब विशेष स्थिति में इसका परित्याग करना पड़ता सामान्य नियम में तो नहीं कर सकते करने पर दोष होता है लेकिन विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है क्या है कि विधि रेवा अभ्यु भाषकर कहते हैं यहां तो विधि ही मानना चाहिए एक वाक्यदा प्रदीधि से आप पुण्य लोग की बात और ब्रह्म संस्थता की बात इतने में आप मत रुकिए उसको छोड़ करके आप विधि को ही मान लीजिए ये विधि ही ऐसा मान लीजिए कारण क्या है ये है मुख्य कारण कारण ये है कि एक वाक्यदा की प्रदिधि को क्यों हम छोड़ रहे हैं जबकि वो दोष है ऐसा छोड़ा जाए तो दोष है दोष को भी सहन करते हुए हम उसको छोड़ रहा उसका कारण क्या है कि ये अपूर्व विधि मानना चाहते अब ये भी उनका टेक्निकल ट्रेम है अपूर्व विधि जहां मान, मानना है वहां तो आपको वाक्य भेद का दोष भी और प्रकरण का दोष भी अन्य अन्य दोष भी सब सहन करना पड़ेगा अपूर्व विधि के विषय में अब वहां कुछ विधान नहीं किया अधिकारी का विधान नहीं किया हो इत्यादि हो तो भी मानना पड़ेगा फल का विधान नहीं किया है तो भी मानना पड़ेगा जैसा विश्वजित न्याय होता है विश्वजिदा यजेदा ऐसा कहा विश्वजित याग करने के लिए कहा वो सर्वस्व त्याग याग है मैंने उसमें जो विश्वजित याग करेगा उनको सर्वस्व त्यागना पड़ता है इनके पास कोई संपत्ति फिर बचेगी नहीं जो कुछ कमाया वो संपत्ति सर्वस्व का मतलब जो कुछ वहां है ऐसा नहीं है उसका नियम बनाया है मीमांसा में आप सुनेंगे तो पता चलेगा ये सब कानून है सर्वस्व त्याग मतलब सब कुछ त्याग है ऐसा नहीं जो आपने आर्जन किया उसका परित्याग करेंगे आपने जो कुछ आर्जन किया उसका परित्याग करते कुछ लोग बोलते हैं सर्वस्व त्याग मतलब वो पुत्र को भी त्यागेंगे पत्नी को भी त्यागेंगे फिर ये सब त्यागेंगे ऐसा नहीं होता है उसका वहां नियम बनाया है मीमांसा में सर्वस्व त्याग का दो तीन अधिकरण है सर्वस्व त्याग में कहा क्या क्या होना चाहिए ये कहा स्वयं जो आपने आर्जन किया उसका परित्याग यह सर्वस्व त्याग है जो भी होगा मतलब जितना पैसा आपने वहां उस समय तक कमाया हो अपने प्रयत्न से स्वशक्ति से उसको त्याग दिया जाता ऐसा एक याग कहा बहुत बड़ा याग है विश्वजित याग किंतु उस याग में उस याग के विधान में समस्या यह है कि उसमें किसको यह याग करना चाहिए यह नहीं कहा सर्वस्व त्याग रूप जो विश्वजित याग है ये किस फल के लिए करना चाहिए यह नहीं है वहां विधान तो उसका विधान है नहीं। अब किसके लिए करे ऐसा याद कुछ बहुत बड़ा फल होगा हो ना जब सर्वस्व त्याग कर तो फिर वहां विचार करके उसको फल कधन ना होने पर भी जो प्रसिद्ध फल है स्वर्गादि फल है उसको वहां लिया जाता है अब विधान तो नहीं है फिर भी उसको लिया जाता है तो उसमें क्योंकि अन्य तरह इसका संबंध नहीं आता तो ऐसे अनेक स्थानों में जो विशेष विधान नहीं आता है इसके संबंध में और एक जगह कुछ वाक्य मिल जाता है तो उसी को विशेष विधान माना जाता है जैसा अर्थवाद के संबंध में आया अर्थवाद के संबंध में अर्थवाद से भी विधान मान लिया जाता है और आ, कभी जब अर्थवाद में ही फल का धन है तो उसी के द्वारा भी विधान मान लिया जाता है कभी साधन को भी ऐसा मान लिया जाता है इस प्रकार से ये आ, बहुत कुछ ऐसा होता है तो पर्णमयी पर्णमयी का जो दृष्टांत दिया जैसे पर्णमयी जुहूर भवती इत्यादि में वो अर्थवाद मान करके भी उसको विधान मानते तो ऐसा ही कहीं कहीं अर्थवाद से कहीं आ, मन, अन्य प्रकार से अन्य प्रकरण से इत्यादि से भी विधान मान लिया जाता है कब जब वो अपूर्व हो अन्यत्र उसके पहले उसका विधान कभी आया ना कोई और प्रसिद्ध विधान प्राप्त नहीं हुआ हो तब तो उसको अपूर्व मान लिया जाता अब यहां भी स्थिति ऐसा है पूर्व पक्ष ने स्वयं कहा कि आश्रम आश्रमों के बारे में अन्यत्र कहीं विधान साक्षात श्रुति में प्राप्त नहीं होता है तो नहीं होता है तो हम कैसे करेंगे तो बोले कि बाकी आश्रमों का तो नहीं होगा हमारे ग्रहस्थ आश्रम के लिए तो हो जाएगा क्यों क्योंकि ग्रहस्थ आश्रम अग्निहोत्राधि का विधान है तो अग्निहोत्राधि का विधान को अन्यथा न करते हुए उसको सार्थक करने के लिए आपको गृहस्थाश्रम मानना पड़ेगा ऐसा उन्होंने कहा था विधान तो नहीं है अब विधान नहीं है इसका अर्थ हो गया यह अपूर्व है यह अनारभ्य विधि हो जाता पहले कभी इसका आरंभ नहीं किया अपूर्व है अपूर्व में या स्तुति भी मानो अर्थवाद भी मानो कुछ भी मानो ये वाक्यता का भंग भी करना पड़े तो इसको विधान मानना पड़ेगा क्योंकि विधान के बिना आगे कुछ नहीं होता सबसे पहले विधान होता है विधान के बाद में साधन का विधान और उसके बाद में फिर कार्य जो भी अर्थवाद स्तुति फल इत्यादि का विधान होगा तो विधान के बिना ये प्रथम विधान बाने बिना आगे करेगा नहीं कुछ इसीलिए यद्यपि हमें एक वाक्यता को परित्याग करना पड़ रहा है तब भी विधि मानना पड़ेगा अपूर्वत्व क्योंकि विध्यम दरस्य उसको स्पष्ट किया कि अन्य विधि इसके विषय में नहीं देखी गई विध्यंतर से आदर्शना विस्पष्टाच आश्रमांतर प्रत्ययात गुणवाद कल्पनाया एक प्रयोजन अनुभवते अब यहां विस्पष्टाच आश्रमांतर प्रत्यय अन्य आश्रमों के संबंध में यहां स्पष्ट ज्ञान भी मिलता है जैसा अभी यहां गृहस्थ आश्रम के संबंध में मालूम हो रहा है और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के संबंध में भी मालूम हो रहा है तो विस्पष्ट आश्रमांतर प्रत्यय ये आश्रमांधरों का जो ज्ञान यहां स्पष्ट होने से गुणवाद कल्पनाया एकवाक्यत्व वाक्योजन अनुपत्ते ऐसे स्थिति में केवल इसको गुणवाद मानकर के गुणवाद का अर्थ यहाँ पुण्य लोग फलत्र इत्यादि जो पुण्य लोग भाजा भवन दिया में इत्यादि जो फल कथन किया है स्तुति है ऐसा गुणवाद मानकर गुणवाद कल्पना से एक वाक्यत्व की योजना यहां नहीं हो सकती है कारण क्या है आश्रमांतर प्रत्यय यहां स्पष्ट है आश्रमों के विषय में एक तरफ स्पष्ट है कुछ अस्पष्ट है कुछ स्पष्ट है किसका स्पष्ट है वो पहले ही बताया था कि यहाँ गृहस्थ आश्रम के विषय में और ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में और वानप्रस्थ के विषय में स्पष्ट है वो पहले सूत्र में कहा था ना तीनों का जो है अनुष्ठेयत्व स्पष्ट है और कहीं हो नहीं सकता तब तो वादप्रस्त में, में ही हो सकता है और आचार्य गुलावासी ब्रह्मचारी होता है ये तो स्पष्ट है तो जितना अंश स्पष्ट है उसी से आप आगे का भी ले सकता है अभी केवल विवाद ये ब्रह्म संस्था को लेकर के है तो अब क्या होगा कि एक अंश में स्पष्ट हो और दूसरे अंश में अस्पष्ट हो और एक अंश में विधि होता हो और उसी वाक्य में दूसरे अंश में विधि ना होता हो उस स्थिति में उस दूसरे अंश को भी विधि मान लिया जाता है इसके लिए ये उदाहरण देना चाहते हैं धारणवत आपके यहां जैसा धारणा की बात होती है धारण की बात कौन सी धारण है तो उसका वाक्य दे रहे हैं मूल वाक्य दे रहे हैं यथा अधस्ता समिधम अनु उपरी देवे इत्यत्र। इस वाक्य में तो अधस्ता समिधम धारयन अनुद्रवेत ये अनुद्रवेत में विधि आ गया है विधि का प्रयोग किया तो पितरों के लिए यज्ञ करने के अग्निहोत्र यज्ञ करने के संबंध में यह है तो श्रुआ के अधस्ताद समिधा को धारण करते हुए यज्ञ करने के लिए अनुद्रवेत ऐसा कहा वो उसी को डालने के लिए तैयार होकर के उसमें जाए और इतना तो यहां विधान हो गया ऊपर ही देवेभ्यो धारयति धारयति किंतु उसी में लट लगार का प्रयोग किया यहां तो लंग लगार का प्रयोग किया विधिलिंग का प्रयोग किया है ना तो विधिलिंग का प्रयोग में विधि स्पष्ट हो गया लेकिन वो बाकी जो अग्रेव जो वाक्य है उसमें विधि स्पष्ट नहीं है तो अब क्या होगा तो अब इसमें एक तरफ तो विधि है और दूसरे तरफ विधि नहीं है ऐसा दिखता है तो फिर क्या करना है ये दोनों को विधि मान लिया जाता है क्यों क्योंकि इसका विधान अन्यत्र नहीं आया देवेभ्यो उपरी धार इसका विधान वेद में अन्यत्र कहीं भी ना आने के कारण इस वाक्य को ही विधान मान लिया जाता है अब जैसा आपने माना वैसा यहां भी मान सकते हैं जहां स्पष्ट समझ में आ रहा है तीन आश्रमों के संबंध में एक आश्रम के संबंध में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी मान लेंगे हां तो सत्यामी अधोधारण वाक्यता प्रदीदो विधि अदयवा उपरिधारण अपूर्वत्वाद ये कहा तो जैसे अधोधारण के विधि को एक वाक्यता के साथ संबंध करने पर भी ये उपरिधारण विधि को उपरिधारण वाक्य को भी विधि मान करके एक वाक्यता वहां छोड़ दिया जाता है क्योंकि अपूर्वत्वाद अपूर्व है क्यों विधि नहीं आया इसके विषय में जैमिनी सूत्र में ही कहा है तथा च उत्तम शेषलक्षण जयमिनी सूत्र का तीसरा अध्याय का नाम है शेष लक्षण तो उसी के विषय में कह रहे विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वाद विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वाद इस धारण के विषय में वो जो ऊपरी धारण आया है यह तो विधि ही है क्यों अपूर्वत्वाद हेतु दिया इसी प्रकार यहां सूत्र बनाया विधिस्तु विधिर्वा उसी को उदाहरण में यहां लाया और जो वहां का उदाहरण जानता है वही सूत्र को समझ सकता है नहीं तो कहां से लाएंगे कहा तो इसी सूत्र से इस अध्याय से संबंध है उसका जैमिन सूत्र से उसका अध्ययन करने के बाद वो जिसके स्मरण में है उसको यह विधि धारणवध समझ में आएगा नहीं तो जब नए नए पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है और पहले हम लोग जब नया नए पढ़े तो हम लोग भी बहुत ढूंढते रहे ये धार ये धारणावत ये कहां से लाया तो फिर जैमिनी सूत्र को रेफर करने से मालूम होता है जैविनी सूत्र से लाया गया है तो उसके साथ उसका संबंध होता है अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मसूत्र में क्यों जैमिनी सूत्र का उदाहरण देना चाहिए नहीं देना चाहिए था कोई और उदाहरण यहां परिषद में देते तो हमारा समझ में आता अब वो जैमिनी सूत्र से दिया जैमिनी सूत्र का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं तो नहीं होता है लेकिन यह शास्त्रीय प्रक्रिया शास्त्र जो है एक दूसरे से संबंधित करके ही चलता है आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं चलेगा जैसा गीता शास्त्र स्वतंत्र नहीं है उसके साथ उपनिषदों का संबंध है सभी शास्त्रों का संबंध है तभी अभी गीता समझ में आती है आप केवल गीता ही के अध्ययन करेंगे बाकी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे निंदा करेंगे तो वो कैसे गीता समझ में आएगी ऐसा नहीं होता इसीलिए यह धारणावत और कहीं मिलेगा नहीं आप उसी में जाना पड़ेगा तब वो उसका और किसके उत्तर दे रहे रहेगा तब जाकर उत्तर होगा तो ती तो तो हो अब जो है वो समझ में आएगा उनको अब वो फिर तर्क नहीं करेगा जैसा हम वहां माना है वैसा ही हम भी मान सकते क्या दोष तद्व दिहाम परामर्श श्रुति विधिरेव इतनी कल्प्य उसी प्रकार यहां भी आश्रम परामर्श जो श्रुति है वो एक वाक्यता की प्रदीधि होने पर भी इसको विधि ही मान लिया जाता है अर्थात क्या हुआ ये जो त्रयोधर्मस्कंधा वाक्य है इस वाक्य में चार आश्रम का विधान है ऐसा हो गया अब वो चार आश्रम का कर्तव्य इत्यादि है जो वहां सूचना दी गई है उसके अनुसार आप देखेंगे अब जो ब्रह्म स्वस्थता को लेकर के जो विवाद है उसका अब उत्तर आगे देंगे मंत्र जो दिया है इसके टीका में देखिए ये धारणवत प्रतीक के आगे टीका में चतुर्थ पंक्ति में यही पंक्ति है एक वाक्यदा ज्ञाने अपी तत्ना अपूर्व विधौ दृष्टांत एक वाक्यदा की प्रदीदी होने पर भी उसको त्याग करके अपूर्व विधि मानने के लिए दृष्टांत गति ये टीका जो व्याकरण आदि अध्ययन करते हैं उनको इसमें यह टीका की पंक्तियों में शब्द कैसा लग रहा है अर्थ कैसा लग रहा है उसका ध्यान देना चाहिए कैसी संधि का विच्छेद किया जा रहा और उसका वो कहा दीर्घ को अलग कर रहे हैं कहीं नहीं कर रहे हैं ये सब देखना पड़ता है अब यहां जो है ना एक वाक्यदा ज्ञाने अपी इसको एक वाक्यदा अज्ञाने अभी ऐसा भी बोल सकता है एक वाक्यदा ज्ञाने अभी ऐसा भी बोल सकता अब इसका निश्चय कैसे करेंगे वो पहले समास का नियम देखना पड़ेगा कि एक वाक्यदा ज्ञाने अभी भी ऐसे रहेगा एक वाक्यदा अज्ञाने अभी भी ऐसा रहेगा तो एक वाक्यदा ज्ञाने क्योंकि एक वाक्य स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग होने से उसके समास में यहाँ लोभ नहीं हुआ पुंबदभाव नहीं हुआ होता है क्योंकि एक वाक्यदा ज्ञानम एक वाक्यदा याहत ज्ञानमेष्टी समासमें पुंबदभाव नहीं होगा इसीलिए वो एक वाक्यदा शब्द पूरे श्रीलिंग में रहेगा और ज्ञानम शब्द रहेगा अब समझ लो ये एक वाक्यदाज्ञा ने भी ऐसा होता तो भी क्या रहता ऐसे ही रहता क्योंकि स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा तो ने दीर्घ होकर के दो तीन आ हो चार आ हो एक ही आ दो आकर घो करके एक ही मिलेगा तो ऐसा ही रहता तो अर्थ दे करके आपको समझना पड़ेगा कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसलिए शब्द का कोई भी शब्द देके तो उसका प्राधिपति क्या है देखना पड़ेगा कोई क्रियापद देके तो उसका मूल धाधु क्या है देखना पड़ेगा उसके बाद निर्णय करना है कि कौन से प्राधिपति से या कौन सा समास बनाया ऐसा विचार करके निर्णय करना पड़ता है कभी कभी विवाद हो जाता है यहां अज्ञान लेने पर भी अर्थ लगेगा और ज्ञान लेने पर भी अर्थ लगेगा तो फिर विवाद होगा कोई बोलेगा कि ना अज्ञान है कोई बोलेगा कि ज्ञान है फिर उसी के हिसाब से करना पड़ेगा हाँ महापितर यज्ञ दिष्टम गदा अग्निहोत्र वाक्यम उदाहरती महापितर यज्ञ में जो दिष्टम गदा अग्निहोत्र है उस अग्निहोत्र महापितर यज्ञ करके कोई यज्ञ है पितरों के किया जाता है जो दिवंगत के लिए करते हैं और उनके लिए जो श्रुदम वाक्य उदाहरती वो उसी में श्रोत वाक्य का उदाहरण यहां दिया उदाहरण व्याख्या उपयोगित्व वाक्य से अभीष्टमर्थ उदाहरण की व्याख्या के उपयोगी रूप से उस वाक्य को यहां भाष्यकार ने प्रस्तुत किया क्योंकि आपको एकाएक धारणावत मालूम नहीं पड़ेगा तो भाष्यकार कृपा से अपने विद्यार्थियों पर करुणा भाव से वो वाक्य को यहाँ दे देते अब ये वाक्य संक्षिप्त में ये है बाकी आप वहां देख लेना अब सूत्र भी दे दिया सूत्र में आप रेफर कर सकते हैं प्रकृते कर्म विशेष ये जो प्रकृत कर्म है महावितर यज्ञ इसमें सृजि प्रक्षिप्तम हवीर आघवनीयम प्रति यदा नियते सुख में प्रक्षिप्त जो हवि है सुख एक पात्र होता है यज्ञ के लिए उस पात्र में प्रक्षिप्त जो हवि है उसको आघवनीय के अग्नि के प्रति ले जा रहा उसके पास ले जाना डालने के लिए हवन करने के लिए तदा उस समय पित्रिय होमे यदि वो पितृ होम है तो तस्य हविश हो अधस्ता धारायण उस हविश को अधस्ताद उसी के नीचे समिधा धारण करके अनुद्रवेद अनुद्रवेद मन अधोधारण से विहित्वाद ये अधोधा अनुद्रवेद करके कहा और उसी इसी में अधोधारण को विहित किया है उस शुरु पात्र के नीचे समिधा को धारण करने का विधान किया ये विधान है अनुद्रवेद विधान किंतु ही अनुवाद दया। अब बाकी जो के लिए कहा, उसका शेष अनुवाद रूप से है एक ही तो होने पर भी, वाक्य में है होने पर भी उपरिष्टात प्रसिद्ध धारण से पूर्वत्व उपरिष्ठ जो ऊपर देवदाओं के लिए ऊपर धारण करना है समिधा को ये जो आ, विधान है अपूर्व होने से यानी अन्यत्र ये विधान प्राप्त नहीं होता है, यही विशेष विधान प्राप्त होने पर दैवे होमे देवदा संबंधी होमे भी वाक्य कृत्वा, वाक्य भेद करके यहां वाक्य भेद करना पड़ता है एक वाक्य नहीं हो गया एक तो पितरों के लिए हो गया एक देवदाओं के लिए हो गया एक ऊपर रखना है एक नीचे रखना हो गया तो वाक्य भेद करके तद विधि उसका विधान मान लिया जाता है इसीलिए उक्ते अर्थे तारतीयम सूत्र उदाहरित उगते अर्थे तारतीयम सूत्रम ये तारतीयम सूत्र क्या होता है ऐसा कोई सूत्र सुना है तारतीयम सूत्र नहीं सुना नहीं क्या सुना तारतीयम हम नहीं सुना मिलने नहीं सभी होगा सुना होने से भी होगा इसलिए सुना बोल दिया आ, तो तारतीय सुना पहले तो आया है कई बार आया है लेकिन है क्या चीज ये तारतीय सुन सु... क्या है ये आ, हाँ, ये है। इसलिए व्याकरण सब पढ़ना पड़ता है व्याकरण पढ़े बिना वही समझ में आएगा तारतीय मैने तृदीय अध्याय के हाँ तृतीय में तद्धित करके वो वृद्धि करके त्रि त्र को तार बना देता है और तारतीय तारतीय प्रत्यय लगा हुआ तारतीय मैंने तृतीय अध्याय संबंधी यहां का तृतीय नहीं वहां का तृतीय अध्याय हम भी यहां भी हम तृतीय अध्याय में है लेकिन ये वहां के तृतीय अध्याय ये भी नहीं सूत्र के तो तारतीयम माने तृतीय अध्याय संबंधी सूत्र का उदाहरण देते हैं क्या बोला देवे उपरी देवेभ्यो धार यदि इतना उपरी धारण विधि वहां का प्रसंग है उपरी ही देवेभ्यो धार यदि ये वाक्य में कहा अब ये उपरी का विधान होता है कि नहीं होता है ऐ संदेह होने पर धारयदी वर्तमान अपदेशात इति ही, ही शब्द दो आ गए एक तो धारयदी वर्तमान उपदेश है अब उपरी ही ऐसा इसमें जो ही है यह निश्चय के लिए होता है इन दोनों श्रुदियों से उपरी समिध प्राप्ते तो ओ श्रुदियों से उपरि समिध प्राप्त होने पर हविश्च अभ्यर्त द्रव्यवन आ आच्छादन प्राप्त हो तो भविष्य जो है ना अभ्यर्हित द्रव्य है यानी सबसे मुख्य द्रव्य भविष्य होता है भविष्य को उसमें डालना है तो जो घी आदि होते हैं तो उसको अभ्यर्हित अभ्यर्हित माने सबसे स्वीकार्य जो मुख्य द्रव्य है जो स्वीकार्य स्वीकार्योग्य है मुख्य है उसको अभ्यर्हित बोलते सबसे इष्ट तो अभ्यर्तित द्रव्य होने से नच्छादन प्राप्त प्राप्तो ये जिस प्रकार भी भविष्य का जो है आच्छादन कर देना चाहिए आच्छादन करके उसको डालना है तब उस समय दंडे समिधम उपस्य अनुद्रवदीदी वाक्या प्राप्त सबित नियम वहां श्रुक् दंड में जो श्रु का जो दंड होता है लंबा हो रहता है वो एक मुख छोटा सा होता है फिर लंबा रहता है तो उसका जो दंड है उसमें समिधम उपसंग्रह्या उसमें समिध को ग्रहण करके अनुद्रवती, अनुद्रवती ऐसा वाक्य आया तो उस वाक्य अंदर प्राप्त समिध नियम समिध का नियम वहां बता दिया क्या करना चाहिए सुखदंड में समिध को पकड़ करके साथ में पकड़ करके फिर उसको डालना चाहिए तो साथ में पकड़ना है ऐसा ऐसे पकड़ करके डालना चाहिए कहा अब वो तो नियम हो गया अयम अनुवाद विधि रिधि प्राप्त तब वो पूर्व कहता है उनके पास भी सब श्रुधि रहते हैं उनको सब याद रहता क्योंकि यहां जो है ना समिधा के बारे में नहीं है समिधा के बारे में पहले ही बोल दिया क्योंकि के साथ मिला करके उसको पकड़ेंगे फिर डालेंगे ऐसा बोला है वहां इस वाक्य में इसलिए यहाँ संविधा का विधान नहीं है ठीक है फिर किसका विधान है ये तो केवल अनुवाद है न प्राप्त तब वो कहता है उपरी धारणम ये जो कहा उपरी देवे भ्यो धारे इत्यादि कहा ये उस श्रुति का अनुवाद है यह विधि नहीं है ऐसा वहां का पूर्वक्ष है यहां का पूर्वक्ष नहीं वो अभी जैमिनी सूत्र का पूर्वक्ष है सूत्र क्यों आया ये बता रहे है ना आपने अध्ययन नहीं किया तो वहां ले जाकर के आपको समझाएंगे इसलिए बीच बीच में ऐसा जाते हैं कभी जो जहां जिस उपनिषद में हम चर्चा कर रहे हैं वो पूरा उस उपनिषद में जाना पड़ता है ब्रह्म सूत्र में यही समस्या है जो नया अध्ययन करते हैं उनको तो पूरा ऐसा लगता है कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है कभी और कहीं जा रहे हैं कहीं कुछ ऐसा लगता है क्यों क्योंकि एक एक अधिकारण अलग अलग है कहीं ब्रदारण्य से करेगा कहीं कभी क्षमत से आएगा कभी जैमिनी सूत्र में जाएगा कभी पूर्व पक्ष वहां से आएगा कभी सांगे दर्शन में जाएगा कभी कहीं जाएगा तो जहां जा रहा है आपको उसके साथ जाना पड़ेगा वहां और वहां का सारा स्मरण करना पड़ेगा तब जाकर के इसका उत्तर होता है ब्रह्म सूत्र में केवल ब्रह्म के बारे में कहा ऐसा नहीं है ब्रह्म के बारे में तो एक ही बार कहा पूरा ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म शब्द जो है ना दो बार आया एक बार दूसरे अर्थ में आया ब्रह्म के अर्थ में ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म एक ही बार आया कहा प्रथम सूत्र में अथादो दो ब्रह्म जिज्ञासा उसके भाग में 555 सूत्र में कहीं भी ब्रह्म शब्द नहीं है दूसरे एक जगह आता है अभी आगे आएगा लेकिन वह दूसरे अर्थ में है ब्रह्मशाब्द के अर्थ में नहीं है तो ऐसा है तो आप क्या है वो आप ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो आपके आगे पीछे नहीं देखना चाहिए ऐसा नहीं होगा ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म ही मिल रहा इसलिए लोग क्या कहते हैं ये चार सूत्र तक जो है ना ठीक है क्यों चार सूत्र पूरा ब्रह्म के बारे में ऐसा उनको दिखता है बाकी सूत्र कोई ब्रह्म के बारे में नहीं है क्यों इधर उधर झड़ना पड़ता है वो तो सारे शास्त्र का आपको नॉलेज चाहिए सब पहले तैयारी करना पड़ता है तब जाकर के समझ में आएगा इसलिए बहुत बड़ा काम है तो चार सूत्र में ठीक है ऐसा करके चतुर्थ सूत्री को मुख्य मान करके वहीं रुकते हैं जबकि चतुर्थ सूत्र में भी पूरा मीमांसा चाह रहे चतुर्थ सूत्र में मीमांसा का अध्ययन के बिना चतुर्थ सूत्र भाष्य समझ में नहीं आएगा उसमें कुमारिल भट्ट का भी और प्रभाकर का सिद्धांत भी बहुत विस्तार से आया जो भी है अभी वहां का पूर्व पक्ष ऐसा था और इसलिए विधि नहीं होना है यह प्राप्त होने पर तब उत्तर में वहां सिद्धांति ने कहा वहां सिद्धांति जयमिनी महर्षि श्रृगदंडे समिधम संघ्रिय हविष प्राक देश समित प्राप्त वहां श्रृगदंड में समिध को ग्रहण करें ग्रहण करके ऐसा जो वाक्य आया उसमें हविष को आगे रख करके समित करना है ये तो प्राप्त है ये प्राप्त है ये तो ठीक है वहां किंतु तस्मापरी तद धारण से किंतु ऊपरी धारण करना है यह प्राप्त नहीं है वो श्रुक में आगे रखना है इतना ही प्राप्त है लेकिन वो ऊपर रखना है कि नीचे रखना ये वहां कहा नहीं उस वाक्य में कहा नहीं जो धारण करने के लिए बोला तो ये जो उभरी रखने की बात है एक तो यही है इसलिए तत् धारण से अप्राप्त है भंग ही शब्द पंचमलकारेण विधिरेवायित यहां जो ऊपरी ही ऐसा जो ही शब्द के अवधारणा को भंग करके उसको छोड़ करके उस अवधारणा का यहां अर्थ नहीं लेंगे अर्थ नहीं लेते हुए क्या करेंगे ये जो धारे यदि क्रिया है धारे यदि क्रिया हमारे लिए तो लट लगा है लौकिक व्याकरण में लट लगा है लेकिन वैदिक व्याकरण में यह लेट लगा हो जाता है इसलिए बोला पंचम पांचवा ले ये लगा और कैसे गिनेंगे भाई पांचवा कैसा होता है <स्याग> आई नहीं <स्याग> है? आ, ऐसा वो क्रम याद रखना पड़ेगा वो क्रम क्यों होता है तो लेट से शुरू होता है और लेट जो है पांचवा आएगा वहां अब एक एक करके जाएंगे तो तो लेट लिट लिट, लिट लिट लेट ऐसा उसको लोट लेट लेट आने के बाद वो लोट होते तो लेट का क्या होगा लेट को बोलते हैं वेदे लेट वेद तो वेद में होता है हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हमारे पास भी दस लगार होता है लेकिन वो आशीर लिंग और विधि लिंग को दो विभाग करके लिंग लगा दो करके दस होता है नहीं तो हाँ नहीं होता है तो लेट में ऐसा कहा पंचम लगा रहे विधि विधिस्तु इत्यादि से कहा सूत्र का अर्थ हो गया तद्व इत्यादि कहा इसी प्रकार यहां भी होना चाहिए कहा आगे टीका देखिए भाष्य के लिए टीका हैशपक्ष अवलंब्य आश्रमा पराममर्शे पारिवराज्य विधिष्टव्यो अतुत्योगाद इब हमारा पूर्व पक्ष को इतना समझा करके अब मुख्य सिद्धांत पर आ रहे हैं मुख्य सिद्धांत में अभी स्थिति क्या है कि यहां सन्यास का विधान है या नहीं है यह स्पष्ट नहीं है ब्रह्म संस्था शब्द तो कहा लेकिन यह सन्यासी के लिए कहा है कि नहीं है कि यह पता नहीं है सन्यास का कोई कथन ही नहीं तीन तो यहां प्रकार हो गया वो पहले सूत्र में बता दिया तीन तो आ गया अब चतुर्थ का क्या करेंगे चतुर्थ के लिए केवल ये ब्रह्म संस्थता शब्द ही है उसी से हमको सन्यास आश्रम निकालना है अब उसका प्रयत्न करना है इसके लिए कह रहे हैं कि परामर्श पक्षमेव अवलंब्या परामर्श पक्ष को ही स्वीकार करके आश्रमाणाम परामर्श भी आश्रमों का यहां परामर्श होता है ऐसा मान करके पारिव्राज्य विधेरेष्टव्यो परिवाज्य प्रारि, विधि को परिवारजन के लिए संन्यास के लिए भी यहां विधि है ऐसा मानना पड़ेगा ऐसा निश्चय करना पड़ेगा अन्यथा स्तुति अयोगात ना होने पर स्तुति नहीं होगी तो स्तुति से कैसे विधि मानेंगे अब स्तुति से विधि मानना स्तुति है ये ये तो पूर्व पक्ष ने अपने आप कहा ब्रह्म संस्थों स्तुति है हम भी मानते हैं स्तुति है और बाकी तीन आश्रम का परामर्श है अब परामर्श को हम विधि मान रहे हैं कैसे अपूर्वत्व ये याद रखना है ये कैसे ये प्रयोग कर रहे हैं तो परामर्श है दोनों पक्षों ने मान लिया विवाद नहीं है ये वो भी मान रहे ये भी मान रहे है, परामर्श है। फिर परामर्श को सिद्धांति ने क्या किया परामर्श को विधि में बदल दिया कैसे ये धारुणव इसका दृष्टान्त देकर के अब वो परामर्श मात्र नहीं है वो विधि भी है क्यों अन्य इसका वो तो विधि और प्राप्त नहीं होता इसलिए वो हो गया अब दूसरी बात रह गई ये ब्रह्म संस्था जो है ब्रह्म संस्था अमृतत्व में यह जो वाक्य है ये स्तुति है ऐसा पूर्वादी ने भी माना है और हम भी मानते हैं। अब ये स्तुति वाक्य को यानी जो प्रोत्साहन कर रहा है स्तुति कर रहा है इस प्रोत्साहन वाक्य को स्तुति वाक्य को विधि मानना विधि मानने पर क्या फायदा हमारा क्या फायदा होगा सन्यास का विधान मिल जाएगा श्रुति में सन्यास का विधान मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो फिर हो जाएगा फिर चार आश्रम है तो वो रखना पड़ेगा ये तो मुख्य बात है ना तो इसीलिए आप प्रयत्न करेंगे काफी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आसान काम नहीं है स्तुति को विधि में बदल देना तो अभी देख के भाष्यकार कैसे कैसे युक्ति देंगे और फिर अंत में आपको मानना पड़ेगा कि नहीं ये स्तुति भी होने पर भी विधि भी है हाँ इसी में आचार्य जी की बुद्धि है बहुत स्पष्टता रहती है कैसे कहां से कहां मोड़ना है अब क्यों है क्योंकि ये नियम सारे पूर्व मम सोने बना के रखा अब वो तो और कहीं प्रयोग करते हैं लेकिन उन्हीं के नियमों को लेकर के हम अपना सिद्ध करते हैं क्योंकि वो हमको नियम बनाने नहीं देता है ये है समस्या यदि हमको अपने आप कानून बनाने का छूट दिया जाए तो हम अपने बनाते कानून लेकिन ऐसा नहीं देगा वो वो बोलता है हमारे गुरुजनों ने जो कानून बनाया उसी के अनुसार आपको बात करना पड़ेगा ये संविधान बनाकर रख दिया अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसी के अंतर्गत आपको जो भी खेला करना है उसी के अंदर खेला करना उसे बाहर तो नहीं होगा तो इसी प्रकार जयमिनी महर्षि ने और उनके जो पूर्व जो इतने महर्षि हैं उन्होंने नियम बना के रखा मीमाप सकूंगा क्या नियम है वेद का वेद वाक्यों का कैसा अर्थ करना है यह वाक्य अर्थशास्त्र है तो वाक्य शास्त्र में वो बिना मीमांसा में नियम बना के रखा उन नियमों के अनुसार ही वेद वाक्यों पर विचार होगा आपके लौकिक बुद्धि से यहां विचार नहीं होता है। आपने कहीं जाकर के लॉ पढ़ के आ गया या न्यायशास्त्र पढ़ के आ गया इससे नहीं होगा यहां न्यायशास्त्र का नहीं चलता यहां मीमांसा शास्त्र का चलता मीमांसा का न्याय चलता है उसके जो जो भी कानून मीमांसा शास्त्र में बनाया वो चले गया न्यायशास्त्र अन्यत्र चलता है जो गौतम महर्षि का जो न्याय शास्त्र है वैशिष्ट का दर्शन न्याय शास्त्र इत्यादि और सांख्य भी तार, तार्किक है तो इन सब का जो है यहाँ नहीं चलता है। क्यों वो अलग अलग किस्म से है वो तो अलग प्रकार से बात करते वो बाघ्य विषयों को लेकर के बात करते हैं फिजिक्स जैसा आए उनका काम तो इसलिए वहां के लिए उनका न, उनके न्याय का हम प्रयोग करते हैं और यहाँ के लिए अलग है फिर हमारे यहाँ क्या है हमारे यहाँ तो जो ब्रह्म है ना ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान है इसमें कोई कानून नहीं चलता उसमें हम कैसे कानून बनाएंगे तो कानून नहीं चलता क्योंकि वो तो स्वरूप ही है पहले से सिद्ध है और उसमें कानून बना के कुछ नहीं कर सकता अब जैसे भूखा व्यक्ति को भोजन देना जैसा दे है उसमें क्या कानून होता है कोई कानून नहीं होता भूखाओ तृप्त हो गया शांत हो गया हो गया अब उसमें नहीं चलता लेकिन शास्त्रार्थ में कानून चलता कानून के लिए मन ब्रह्म विद्या में भी यदि आप मंत्रों को लेकर के उपनिषद वाक्यों को लेकर के शास्त्रार्थ करते हैं तो मीमांसा के अनुसार करना पड़े और केवल युक्ति से शास्त्रार्थ करते हैं तो न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार शास्त्रार्थ होता है युक्ति से करते हैं उसमें बौद्ध का भी न्याय होता है वैशेषिकों का भी और सांख्यों का भी इन सबका न्याय होता है इनके अनुसार करते हैं केवल युक्ति से जैसा अभी दूसरे अध्याय में जो आया था दूसरे अध्याय में जो तर्कपाद आया स्मृति पद आया इसमें सब जो कुछ किया ये सब न्याय वैश्वेशों का लेकर के प्रमुख रूप से उनका लिया था ये व्यवस्था है यहाँ फिर अपना क्या नियम है हमने कोई नियम बनाया नहीं क्योंकि हम जब शास्त्रार्थ करने बैठते हैं हमारे जो पूर्ववादी आते हैं उन्होंने ही पहले सारा कानून बना के रखा हमको अपने आप कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं और उन कानूनों को विशेष करके मीमांस मीमांसकों के जो वाक्य संबंधी कानून है नियम है उनको हम स्वीकार करते यही पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में संबंध है देखिए बिल्कुल उनके नियम के अनुसार चलेगा हमारे यहां कोई नियम की आवश्यकता नहीं इसीलिए अब वो उन्होंने क्या बोला कि स्तुदी तो मान लिया अब स्तुदी मानने पर एक नियम आता है इसको आगे बताया आ, पहले भाष्य देखिए यदापि परामर्श एव आयम आश्रमांतराणाम कहते हैं जबकि आप इनको परामर्श भी मानते हैं जब आप इसको परामर्श मानते हैं तब भी तदा, भी तदा भी माने तब भी जब भी और तब भी लगा यदा भी मैंने जब आप इसको परामर्श मानते हैं तब भी ब्रह्म ब्रह्मसंस्थादा की जो बात है वो है संस्थव सामर्थ्या हेदु ब्रह्म संस्था क्या है संस्तव है संस्तव मन सम्यक स्तुति स्तव मन स्तुति है सम्यक स्तुति होने के सामर्थ्य से अवश्य विधेयक अवश्य उसको विधेय मानना पड़ेगा क्यों आपने कानून बनाया है नीचे टीका में दिया ब्रह्म संस्थायाद तद विधेयता न्यायात यह आपका नियम है कि जिसकी स्तुति की जाती है वो विधान माना जाता है मान ने बहुत जगह इसका प्रयोग किया स्तुदी को विधान माना तो ऐसा जब आप स्तुदी को विधान मान सकते हैं तो यहां भी स्तुदी है आपने मान लिया हमने मान लिया तो यह भी विधान हो जाएगा तो ब्रह्म संस्थादा विधेय है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा इतना तो हो गया पहली बात हो गई अब वो सन्यास है क्या नहीं है यह नहीं बता रहे पहले तो यह निश्चय है कि यह भी विधान ही है ठीक है अच्छा अब ऐसा हो तो साचकिम, अब जो विधान मान लिया आपने अब ये विचार करना है कि ये विधान अभी चार आश्रमों के लिए है कि तीन आश्रमों के लिए है किसके लिए है? तो साचकिम, किम चतुर्स यस्य यसे कस्य च आहोसित परिवराजक यदि विवेक्तव्य हमको इतना ही का, केवल विचार करना है विवे, विवेचन करना है विवेकव्य विवेचन करना चाहिए ये में भी उपसर्ग पूर्व जिससे विवेक बनता है ना विवेक छोटाम जो आप पढ़ रहे हैं तो विवेक बनता है इसी से बनता है विच तो विच से विवेकव्यम कुत्तव तो हो जाता है कुत्तव तो होकर के विवेकव्यम बनता है इतना ही हमें यहां विवेकव्य करना है क्या करना है ये जो ब्रह्म संस्थदा ब्रह्म संस्थदा और अमृतत्व में ये जो कहा स्तुति वाक्य है ये जो विधान हुआ स्तुति वाक्य विधान में बदल गया ये विधान चारों आश्रमों के लिए है अथवा केवल परिवराज के लिए है यह हमें अभी हमें विचार करना आपका कहना है कि चारों आश्रम के लिए समान रहेगा वो सबके लिए होगा परिवराज्य के लिए अलग नहीं ऐसा बोलेंगे? तो चारों आश्रम के लिए है कि परिवारज्य के लिए है ऐसा विभेजन करेंगे यदि च ब्रह्मचर्याषु आश्रमेशु परामृश्य मनेशु परिवराज को यदि हम ऐसा मानेंगे ये आदि जो आश्रमों का विधान किया है ना परामर्श किया ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का परामर्श होने पर उन परामर्शों के साथ में परिवराज को भी परामर्श रहा परिवराज रह का भी परामर्श हो गया ऐसा मानेंगे तो निष्ठा प्रत्यय लगा परामर्श हो चुका है ऐसा यदि मानेंगे तदश्चर तब तो चतुर्नाम अभी आश्रमाणम पराममृष्ट अविशेषात् तब क्या सिद्ध होगा तो चारों आश्रमों को परामर्श कर दिया ऐसा हो जाए चारों आश्रमों का परामर्श यहां आ गया ऐसा हो गया चार आश्रम समान रूप से परामर्श हो गया परामृष्ट हो गया अविशेष रूप से ऐसा मानने पर अनाश्रमित अनुपत्तेश्च यह कश्चिद चतुर्षु आश्रमेशु ब्रह्म संस्थो यह हो जाएगा कि चारों आश्रमों का विधान मान परामर्श हो गया परामर्श होने पर ब्रह्म संस्थादा वाली बात जो है वह अविशेष रूप से अनाश्रमित तो कोई अनाश्रमी हो नहीं सकता माने जो आश्रमी नहीं है उसको नहीं हो सकता तीन आश्रम का विधान नहीं है या चार का है चार आश्रमों का समान परामर्श है उसके बाद ब्रह्म संस्था की बात है तो अर्थ क्या निकलता है जो कुछ कहा गया जो स्तुति है वो चारों आश्रम के लिए बराबर है ठीक है ना तो अब अब ऐसा होने पर कारण और एक बता रहे ये जो ब्रह्म संस्था कोई अनाश्रमी के लिए नहीं हो सकता माने आश्रम से इधर जैसे हमने बोला ना अनाश्रमी बीच में रहने वाला है उसको नहीं हो सकता होता है ये चार आश्रमी के लिए होता है अनाश्रमी के लिए कोई कर्म नहीं कहा मतलब कोई भी आश्रम का धर्म का पालन नहीं करता हो वो बीच में घूमता हो उनके लिए क्या करना चाहिए ऐसा कहीं शास्त्र में विधान नहीं मिलता इसलिए उनको जल्दी पकड़ करके कोई आश्रम में लगा देना पड़ेगा हाँ ऐसा है वो घूमने नहीं छोड़ना क्योंकि अनाश्रमिक कर्तव्य नहीं कर्तव्य नहीं तो बिगड़ जाएगा ना उस दिन बताया था हमने कोई कर्तव्य नहीं तो क्या करेंगे बिगड़ जाएंगे इसलिए बिगड़ने नहीं देना तो यश्चक अब क्या अर्थ हो गया जो कोई भी यशचक का अर्थ जो कोई भी एक चतुर्श आश्रमे चारों आश्रमों में कोई भी एक ब्रह्म संस्थो भविष्य ब्रह्म संस्थो होगा इतना तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कैसा दे के कैसे उसको लेके जा रहे हैं धीरे धीरे उनको दिमाग को घुमा रहे ब्रेन वॉश करने का तरीका ये है। अब वो पहले तो नहीं मान रहा था वो थोड़ा सा मान लिया एक पूंछ मान लिया तो उसको पकड़ के फिर बाकी धीरे धीरे उसमें जोड़ते जाएंगे अब वो पहले मा... स्तुदी माना स्तुदी मानने से हमने उसको द्वारा उसको विधि मान लिया अब विधि हो गया अब विधि होने पर क्या लगता है कि अब चार आश्रमों का परामर्श यदि मान लिया जाए यदि इसमें भी यदि लगाया अब पूरा माना तो नहीं है यदि मान लिया जाए तो चार आश्रमों में में कोई भी एक ब्रह्म संस्था हो सकता है ऐसा अर्थ इसमें से निकलेगा यही तो होगा और क्या होगा अब यह मानने की स्थिति में मैंने चार आश्रमों का विधान है यहां चार आश्रमों के रूप में है तो ऐसा मान करके होगा तो समान रूप से सबका बंटवारा करेंगे तो ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमों में कोई भी एक ब्रह्म संस्था को प्राप्त कर सकता है भविष्यति हो सकता है अथन न परामृष्ट अब दूसरा पक्ष ले रहे तो क्योंकि वो तो बीच में उनको बोलने अवसर नहीं देना है ना बोल दे बोल देंगे फिर बिगड़ जाएगा इसीलिए स्वयं कह रहे हैं अथन न परामृष्ट यदि मान लो कि आप बोलते हैं कि चारों आश्रमों का यहां परामर्श नहीं है न परामृष्ट नहीं है तो ततः तब तो फिर क्या मानना पड़ेगा ततः परिशिष्य मन परिव्राट एव ब्रह्म संस्था तब तो क्या हो जाएगा तीन आश्रमों का विधान हो गया जो पहले वाक्य में कहा पुण्य लोगा तक जो कहा उसमें तीन आश्रमों का विधान हो गया तो फिर शेष कौन रह गया उसके पीछे वाक्य को अलग कर दिया ना वाक्य भेद कर दिया तो पहला वाक्य में पुण्य लोगा भवंधी में हो गया और उसके बाद ब्रह्म संस्था रह गया तो आप बोल रहे हैं कि ये चारों आश्रमों का परामर्श उसमें नहीं है ये अलग है ऐसा मानने की स्थिति में परिशिष्यमान आश्रम एक हो गया वो कौन है परिवराट परिवराट एवं ब्रह्म संस्था है स्थिति तब तो परिवराट ही ब्रह्म संस्था जो स्थिति है उसको प्राप्त करेंगे ब्रह्म निष्ठा जो ब्रह्म संस्था का तो ब्रह्म निष्ठा है आप आगे बताएंगे तीनों तीन को नहीं होगा हो तो क्यों अब तीनों का अलग आप मान रहे हो तीनों को अलग स्टैटस दे रहे और फिर जो शेष रह गया उनके लिए ये देना पड़ेगा इस प्रकार से ये व्यवस्था होगी तो चार का परामर्श इस वाक्य में हुआ है ऐसा मानने पर तो चारों में से कोई एक ब्रह्म संस्था को प्राप्त कर सकता है यदि ऐसा ना मानेंगे तो तीन के लिए तो स्पष्ट निर्देश है अब हम मानते हैं अब चतुर्थ के लिए ब्रह्म संस्था हो जाएगी ऐसी स्थिति है लेकिन ठीक है तथा अब जो है आप विचार करते हैं अब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता तत्र तप शब्दे न वैघानस ग्राहिना परामृष्ट परिवराडी के कुछ लोग कहते हैं ये जो तप शब्द के द्वारा ना तपित दि, ऐसा दि, जो कहा जो तब शब्द के द्वारा वैघानस ग्राहिना तप शब्द के द्वारा वैघानस को लिया गया वैघानस याद आ रहे हैं कहा जो चार प्रकार का वान प्रस्तुत बोला ना आ, उसमें एक का नाम है वैखानस, हाँ इसलिए वैखानस शब्द तो प्रयोग कर रहे हैं। वैखानसाह उदराह बाल खिल्ल्या चार प्रकार के है। इसमें जो वैखानस है यानी बालप्रस्ती है तो वैखानस ग्राही जो तपस शब्द है उसके द्वारा परामृष्ट परिवराटी वो परिवराट को भी लिया जाएगा सन्यासी को भी लिया जाएगा क्यों क्योंकि परिवराट के वहां भी तपस्या है जैसा आनप्रति तपस्या करते हैं उससे अधिक तपस्या परिव्राट भी करते हैं इसलिए तपस शब्द से दोनों को लिया जाएगा ऐसा कुछ लोग मानते हैं अब जो कि हमारा अनुकूल था लेकिन भाषिकार बोलते हैं दादा युक्त ऐसा नहीं होगा यद्यपि ऐसा तबश शब्द से दोनों को लिया जाता है क्योंकि वाक्य ही ऐसा आया तो विद्वानों को बहुत इसमें माथा करना पड़ा कुछ निश्चय करने के लिए तो इसीलिए कुछ न कुछ बोला कुछ न कुछ बोला ऐसा चला तो कुछ विद्वानों ने यह माना है कि तबश शब्द से हम बानप्रस्त को भी लेंगे सन्यास को भी लेंगे ठीक है दोनों में तपस्या होती है ऐसा तो वो बोले कि वो नहीं चलेगा क्यों हम तो सन्यास को स्वतंत्र रखना चाहते ये है हम ऐसा नहीं कि सन्यास को दूसरे के साथ मिलाकर के ऐसा नहीं कोई मिलावट नहीं हम तो सन्यास को बिल्कुल पक्का स्वतंत्र ही अलग करना चाहते और आचार्य जी का यह बहुत आग्रह रहता है कि दूसरे कर्मों से इसको अलग किया जाए और क्योंकि समाज से भी अलग होता है कर्म से भी अलग होता है सबसे अलग होता है ऐसे में दूसरे के साथ मिलाकर के कहने का कोई अर्थ यहां नहीं वो अलग ही है तपस्या ता अलग तदातम क्यों अयुक्त है बोलते नहीं सत्याम गौ वानप्रस्थ विशेषेणा परिवराज को ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि परिवराज इतना कमजोर है क्या वानप्रस्थ के साथ मिला दिया जाए ऐसा नहीं होता वानप्रस्थ के साथ एक पंक्ति में बैठ के भोजन भी नहीं करेंगे वो तो फिर कैसे होगा ऐसा तो नहीं होता उनको तो अलग ही करना पड़ता है सब व्यवस्था अलग होती है सन्यासियों की तो ऐसे में आप वानप्रस्थी के साथ नहीं लगा रहा ठीक है नहीं सत्यांग सत्यांग सत्यांगदो में कोई रास्ता है हमारे पास रास्ता है हम रास्ता बताएंगे ना तो जब गदी है तब उस स्थिति में वानप्रस्थ विशेष एण एक विशेष शब्द किया क्योंकि चार प्रकार का वनप्रस्थ है उसमें से वैखान से एक वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ विशेष से परिवराज ग्रहणम नारह की ग्रहण करना ठीक नहीं है ये जब गति है और कोई मार्ग है तो हम उसी का अनुसरण करेंगे वानप्रस्त परिवार एक ही साथ ग्रहण किया ऐसा नहीं होगा जैसा यथा अत्र ब्रह्मचारी गृहमेधि अवधारण स्वेन स्वेन विशेषणेन विशेषित एवं भिक्षु वैभान सातम अब देखिये धीरे धीरे अलग मानना है लाया क्यों मानना चाहिए अब देखो यथा जैसे ब्रह्मचारी और गृहमेधि गृहमेधी मन गृहस्थ ब्रह्मचारी और गृहस्थ के लिए अलग व्यवस्था दिया है ना आप जब ब्रह्मचारी ग्रहस्थ के लिए अलग व्यवस्था दे रहे हैं तो वानप्रस्थित सन्यासी के लिए अलग व्यवस्था क्यों नहीं दे रहे इसलिए ब्रह्मचारी ग्रह में अवधारण अवधारण मान निश्चित रूप से क्योंकि वहां वाक्य ऐसा आया उनके लिए निश्चित है वो वाक्य तो ऐसे निश्चय रूप से स्वे न स्वे नशेषण ना अपने अपने विशेषण के द्वारा विशेषण क्या था यज्ञो दानम इति ये विशेषण है नहीं यज्ञ अध्ययनम तब ये प्रथमा ऐसा कहा विशेषण हो गया और आचार्य गुलवासी यह दूसरे का विशेषण हो गया वो तो अपने अपने विशेषण लगा करके निश्चय करना जैसा किया मान लिया वैसा ही भिक्षु वैखानसा वी इसी प्रकार भिक्षु को भी संयासी को भी और बान को भी अलग अलग मानना ही उचित होगा ऐसा ही निश्चय होगा उनके लिए भी अलग अलग विधान क्या मानना पड़ेगा श्रुधि कोई भेदभाव थोड़ी करती है नहीं करती है अच्छा तपस्या असाधारणों धर्मों वान प्रस्थानाम काय क्लेश प्रधान क्योंकि क्यों ऐसा है कि जैसे गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी के लिए विशेष धर्म का विधान कर दिया और विशेष संकेत कर दिया कि गृहस्थ के लिए है और वानप्रस्थी के लिए ब्रह्मचारी के लिए इससे तो आपको स्पष्ट हो गया अब इसी प्रकार ये तब तब शब्द को लेकर के आपको समझे हो रहा है क्योंकि तपस्या दोनों में है ये इधर भी है उधर भी है मुख्य रूप से दोनों में तपस्या असाधारण धर्म वान के लिए है जो कठिन तपस्या है ना यह असाधारण धर्म वान के लिए क्योंकि वो ग्रहस्थ छोड़ करके आया गृहस्थ में सोगा है और उन भो, सुख भोगों से मन में पक्का विरक्ति लाने के लिए और एकाग्रता लाने के लिए इंद्रिय संयम लाने के लिए क्योंकि वह 30 क्या 25-30 साल तक वो गृहस्थ में रहकर करके उसमें अभ्यस्त हो गया था इंद्रिय सारे उस व्यवहार में खाना पीना रहना इतने हो गया तो उसमें से मुक्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करके यहां लाना पड़ेगा उनको कुछ भी खिलाना नहीं देखो वान को खाने का क्या क्या बोला था वो सुखे पत्ते पानी पत्ते जो है ये सब खाने के लिए बोला इसका मतलब बहुत बड़ा पहला मसाला सब खा लिया है अब ओ हो, हो ज्यादा अभी इधर नहीं खाना है उससे अलग करना है तो इसके लिए वो कठिन तपस्या तो उनके लिए बोला कपड़ा नहीं पहनना है ये करना सब बोला ना तो जंगल में रहना है बहुत कठिन होता है ब्रह्मचारी के लिए ऐसा नहीं ब्रह्मचारी तो गुलगुल में रहता है कम से कम खाना पीना ठीक से मिलेगा रहने वहने की सब व्यवस्थाएं होती है आश्रमों में जो भी रहेगा लेकिन मानवस्थी के लिए ऐसा नहीं कोई व्यवस्था नहीं ऐसे में तपस्या तो वास्तव में उनकी होती है ऐसा करके जो ग्रहमेधियों के लिए जैसा वानप्रस्थी के लिए विशेष रूप से तपस्या असाधारण धर्मावान प्रस्थाना वान का साधारण धर्म है तपस्या क्यों काय क्लेश प्रधान शरीर को क्लेश पहुंचाना उसमें मुख्य है क्लेश इसलिए पहुंचाना है क्योंकि पहले शरीर को क्लेश नहीं पहुंचाया था वो गृहस्थ सुख में लिप्त तो हो गया था अब वहां से वो छोड़ा है छोड़ने से अभी शरीर को थोड़ा शोषण करना पड़ेगा तब जाकर के वो काबू में आएगा नहीं तो नहीं आएगा आप शरीर जैसा चाहते हैं वैसा छोड़ते रहेंगे ना फिर शरीर आपको लेकर के चलेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे तो शरीर को थोड़ा शोषण करना पड़ता है जो नहीं चाहता है तो धीरे धीरे उनको खिला करके बोलना पड़ेगा भाई ये तो अभी रोटी खाना ही पड़ेगा और रास्ता नहीं ऐसा करके धीरे धीरे खिला करके रोटी दी खिलाओ तो तुम वो मान लेंगे फिर क्या करेंगे अब जीवन रहना है तो मान लेंगे अब वो तब नहीं बोलेंगे कि हमको सब्जी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए फिर अचार चाहिए फिर मसाला चाहिए ये कुछ नहीं बोलेगा वो धीरे धीरे खिला करके उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा वो हो गया हो गया अभी तो बदलना है ना इसके लिए काय क्लेश का अर्थ यह वो कभी कभी सहन नहीं करता है लेकिन धीरे धीरे सहन कर लेगा हो जाता है तो इसीलिए वह तबस शब्द मुख्य जो भाषिकार कहते हैं तबस शब्द से तत्र रूढ़े हमने जिन जिन शास्त्रों में देखा सब जगह तबस शब्द से मुख्य रूप से ये वानप्रस्तियों का ही ग्रहण किया ऐसा भी उधर आया था ना स्मृति भी दिया था सब जगह तबस शब्द से ग्रहण किया था तो तपस्वी तो जो कहते हैं उनका अर्थ वानप्रस्ती ही होता है क्योंकि कठिन तपस्या उनके होते हैं और क्यों ऐसा है आगे बता रहे आगे बताएंगे ये कृष्ण चांद्रायण आदि जो व्रता है ये कठिन तबस्या मानते हैं। सब के के लिए है। के लिए है, सन्यासियों नहीं है उनको लेना ठीक है यह रूढ़ है। किंतु भिक्षु तपस्या नहीं करते हैं क्या नहीं नहीं बोलते भिक्षु का तो भिक्षोस्तु धर्म भिक्षु धर्म क्या है इंद्रिय संयमादि लक्षणों नई तबस शब्द है यद्य भिक्षु जो है ना इंद्रिय संयमादि करते हैं समाधि साधन साधन जगत संबंध होता ही है समाधि साधन उनका रहता है लेकिन उन समाधि साधनों को तबश शब्द से नहीं कहते में ऐसा नहीं कहा जाता है तो शब्द रूढ़ जो है में है, और यहां भी श्रुति तब शब्द कह रही है तो वानप्रस्थी को तप शब्द से लेना चाहिए भिक्षु को अलग कर देना चाहिए देखिए कितना परिश्रम कर रहे भिक्षु को अलग कर नहीं तो भिक्षु उसमें मिल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर हमारा अलग विधान नहीं मिलेगा वो बोले कि दोनों एक साथ मिलान होंगे एक साथ भी नहीं है वो अलग करना चाहते हैं अलग करने के लिए ये सब रास्ता अपना है अब जो है ये इतना तक हो गया अब तब शब्द से भी भिक्षु को नहीं ग्रहण करना ये हो गया चतुष्टवे च प्रसिद्धा आश्रमा त्रित्वे न परामृश्यन्दा इतनी अन्याय अब कहते आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो मतलब आप सामान्य युक्ति यूज करो कि चार आश्रम पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है चार आश्रम शास्त्रों में प्रसिद्ध है सर्वत्र चार आश्रम की बात होती है स्मृति में आचार में सब जगह चार आश्रम की बात होती है अब जब चार आश्रम की बात हो रही है तो आप केवल तीन आश्रम को यहाँ परामर्श कर रहे हैं एक का परामर्श नहीं कर रहे करके एक को बिल्कुल बोलते हैं ना सौतेली व्यवहार करना जो है ठीक नहीं है वो अन्याय है ऐसा कैसे वो चार के लिए जब सब जगह बात हो रही है तो यहां आकर के जब आपको विधान मिल गया तो आपने बोला नहीं तीन का विधान है ये का नहीं बिल्कुल पक्षवाद है, अन्याय है ऐसा नहीं करना चाहिए तो ना प्रकार है ना चार को मानना चाहिए हमारे भी विधान यहाँ ऐसा मानना चाहिए अभी भेद अत्र भवति, बोलते हैं कि इतनी बात नहीं है अब देखिये तर्क दिया युक्ति दिया उनको धीरे धीरे कि ऐसा होना चाहिए अब प्रमाण देंगे यहां भी भेद व्यवदेश दिखाई पड़ता है जैसे त्रय ए पुण्य लोग अमृतत्व भाग ये भेद भेवेश नहीं है क्या कि वो कहा कि तीन जो है ना तीन ने संख्या लिया तीन को बताया उसके बाद यह तीन तो पुण्य लोग भाजा इनको पुण्य प्राप्त होता है पुण्य लोग हैं। ये अपने अपने आश्रम धर्मों का पालन करेंगे तो पुण्य मिलता है और एक अमृतत्व तो भाग तो अवशिष्ट तो एक होता है अब एक कहने की आवश्यकता नहीं क्यों चार प्रसिद्ध है उसमें से तीन को कहा कि तीन तो अमुक ऐसा है फिर तो एक तो शेष रहता ही फिर एक ऐसा है कहने की आवश्यकता नहीं इसलिए एक था अमृतत्व भाग ऐसा कहा पृथक्वे चेषा भेद विवदेश कहते हैं कि जब दोनों अलग अलग होगा तभी ये भेद होता है भेद का प्रयोग तभी होता है जब दोनों को अलग अलग करते हैं ये एक लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं नहीं एवं भवती इस प्रकार नहीं होता है जैसे देवदत्त यज्ञ दत्त दो व्यक्ति है खड़ा एक नाम देवदत्त दूसरे का नाम यज्ञ अब ये दोनों जो है ना मंद प्रज्ञ है ऐसा कहा ये मंदबुद्धि ऐसा कहा तो यह मंद ये विशेषण कहां चला गया दोनों में चला गया दोनों बराबर मंदबुद्धि ठीक है ना अब उसके बाद कहता है अन्य दरस्तु अना है ऐसा कोई कहेगा क्या पहले कि मंद कहा कि देवदत्त यज्ञ दत्त मंदप्रज्ञ है और बाद में कहा इनमें से दोनों में से एक महाप्रज्ञा है ऐसा नहीं होता वो तो विरुद्ध भाषण होता है इसे लेके कैसे युक्ति लगाया अब तो वो वहां जो है ना चार है चार में आ, नहीं तीन है तीन में तीनों को कहा ये पुण्य भाजा पुण्य लोग मंद प्रज्ञा है ये। ऐसा बोला और बाद में ब्रह्म समस्तों अमृतत्व में दी और फिर तीनों में से एक जो है अमृतत्व को प्राप्त करे ऐसा करना ठीक नहीं है ना विरुद्ध हो जाता है इसीलिए ये अन्य तरस्तव महाप्रज्ञा ये ऐसे वाक्य जो भाषिकार तैयार करते हैं ऐसी पंक्तियां ये ही उनकी विलक्षणता है ये कितनी भी सीरियस बात हो उसको बिल्कुल सरलता से समझा करके फिर बाद में प्रसन्न गंभीर इसीलिए बोलते हैं बहुत प्रसन्नता से आराम से क्योंकि उनको पता है उनको क्या बोलना है वो घबराते तो है नहीं तो इसीलिए उनको पता है कैसे उनको समझाना है कि बात हमारी ये है उनको स्थापित करना है तो फिर धीरे धीरे समझाएंगे अब देखो ये दो तो पक्की बात ऐसा कैसे हो सकता है दो को मंद प्रज्ञ कहा और उसके बाद इसमें एक जो है महाप्रज्ञ वो कौन कहता है पूर्ववादी ऐसा कह रहे हैं पूर्ववादी का कहना क्या है कि ये जो तीन का परामर्श हुआ है ये तो पुण्य लोग होता है ठीक है लेकिन तीनों में से एक जो कोई ब्रह्म संस्था को प्राप्त करेगा तो वो अमृतत्व भाज होता है ऐसा कह रहे हैं ना ये बोल रहा है मन ग्रहस्थ जो में अमृतत्व को प्राप्त करेगा ये कहना चाह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता तो विरुद्ध भाषण होगा ऐसा ठीक नहीं हाँ, फिर क्या होगा वाक्य होता तो ऐसा होता कितने सरलता से बता रहे गे? क्यों अब तो पकड़ में आ गया ना अब वो उनको बता सकता है यदि ऐसा वाक्य बनाना हो तो ऐसा बनाएगा देवदत्तु मंद प्रज्ञ देवदत्त प्रत्यु तो मंत्र प्रज्ञा है पहले भी बोला लेकिन विष्णु मित्र महा तो महाप्रज्ञा तीसरा कोई और आ गया वो विष्णु मित्र को तो बहुत बुद्धिमान है तो तो इसका मतलब ये देवदत्त यज्ञ को मंद प्र इसलिए कहा कि विष्णुदत्त को महाप्रतन सिद्ध करना चाहता हूं उनकी करना चाहता हूं ऐसा होता है ये लोग व्यवहार में अरे ये दोनों ना वो तो ऐसे ही है ये तो ठीक है ऐसा बोलो। तो ये जो ठीक है बोलने के लिए दोनों को नीचे करते हैं इसी प्रकार यहाँ किया ये जो तीन आश्रम है ना ये तो पुण्य लोग भाजा में पुण्य लोग मिलते और ज्यादा कुछ नहीं मिलते ऐसा करके वहां छोड़ दिया उसके बाद ब्रह्म संस्था अमृदत्त मेरी कहा इसका मतलब वो कोई और के लिए बोल रहा है ये तीनों के लिए नहीं है हाँ ऐसा करना पड़ेगा तो तो तो तो उसमें भी विरोध है क्यों नहीं है तो जब पुण्य लोग को छोड़ेंगे तभी तो आपको अमृदत्त तो मिलेगा मोक्ष मिलेगा पुण्य लोग में जाएंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा वो वो बात तो वो अलग है लेकिन पुण्य लोग जाने वाला मोक्ष में जाएगा क्या नहीं जाएगा मोक्ष तो अलग रास्ते पे पुण्य लोग अलग रास्ते मतलब एक तो दक्षिणायन से जाएगा तो क्योंकि तो उत्तरायण से जाएगा दोनों एक रास्ते पे जाता भी नहीं इसलिए दो तो अलग अलग है ऐसा नहीं है वो अलग ही मानना चाहते हैं अलग करना चाहते हैं तब जाके अलग होगा यदि ये भी पुण्य हो जाएंगे ऐसे बोलेगा तो नहीं होगा उसके पहले क्या पुण्य हो गया वो बात अलग है अब तो वो परीक्ष लोग ब्राह्मण निर्वेद माया सबको त्याग दिया तो लो, लोगान, सा, सारे लोगों को कर्मफल के द्वारा ही सिद्ध होना है ऐसा मान करके सिद्ध हुआ लोगों को मान करके कर्म फल तो व्यर्थ है ऐसा मान करके उन्होंने त्याग दिया तो वहां पुण्य लोक भाज तो नहीं होगा इसलिए वो ठीक है तस्मात अब क्या है वाक्य बता रहे अब समझ में आ गया इसको अलग करना ही पड़ेगा ये हो गया तब बोलते तस्मात पूर्वे त्रया आश्रमिण भाजा हम बोलते हैं पक्का यही निश्चय है कि पहले के जो तीन आश्रमी हैं ये तो आश्रम आश्रमी आश्रमी आश्रमण तीन आश्रमी कहते हैं पुण्य भाजा ये पुण्य को प्राप्त करने वाले होंगे पुण्य को भोगने वाले होंगे ठीक है और परिशिष्यमाण परिशिष्य मान एक हो गया एव अमृतत्व और परिवराट ही ब्रह्म संस्थता को प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त करेगा इसका मतलब परिवार जो सन्यास है वही ब्रह्म संस्था है और उसी से अब जो है अमृतत्व होगा ऐसा सिद्ध कर दिया घुमा तो करके ये सिद्ध हो गया अब इसके विषय में यहाँ विवरण में भी अच्छी व्याख्या देंगे ये इन सब नियमों को समझाएंगे टीका में भी जो किया है वो आगे देखेंगे और इस, इस विषय में अभी वो प्रश्न करेंगे यहां कि आप तो बाकी तो आपने सब समझाया परिवार को यह हम बोला ठे हम तो भाग ठीक है लेकिन यह ब्रह्म संस्था शब्द जो है ना ये आपने कैसे संन्यास में ले गया ऐसा पूछेंगे आप इसका मतलब हम लोग ब्रह्म संस्था नहीं हो सकता गृहस्थ नहीं ले गए हम ब्रह्म संस्था को प्राप्त नहीं करके संन्यास ही के लिए आपने ब्रह्म किया और ब्रह्म अर्थ ऐसा कुछ नहीं कहता है कि सन्यास शब्द कहां है वहां वो तो ब्रह्म में निष्ठा होना इतना ही कहा तो ब्रह्म में निष्ठा होना मतलब आप बोल रहे हैं ब्रह्म में निष्ठा होने वाले सारे सन्यासी है ये नहीं होगा ऐसा वो हो अभी तर्क करेंगे वो ब्रह्म संस्था शब्द सही ही उनके परेशानी है वो क्यों वो बहुत अच्छा शब्द है ना ब्रह्म संस्था शब्द वो अपने पास रखना चाहते हैं हम भी ब्रह्म संस्था को प्राप्त करेंगे ऐसा तो इसलिए उस पर विचार करेंगे विचार करके ऐसे ही आचार्य जी समझाएंगे देखो बात तो सही है आप भी ब्रह्म संस्था हो सकते बात तो सही है लेकिन शास्त्रों में कैसे कैसे लक्षण दिया ब्रह्म संस्थता के लिए जो साधन बताया वो आपके ग्रस्त में संभव है नहीं संभव है वो पहले सोचो ना ऐसे करके विचार करें ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्दाय पूर्ण मेंवशिष्य ओम शांति शांति शत्रु महाराज की